सुोई तो तो तो मोरी रया प्रभु सोई प्रभु सोई तो परमानंदपूरी मन राजा मन राजा बुलाये बजा बहु बाजा कहाँ श्रिष्ठ का गयारा आये गुजन सहित द्वारा कम कम बालक देखिन जाई बालक जाई राशि गुण गुण कहीन शिराई नंदी मुख नंदी सरा दि करे जाति करसन मणि निपे प्रण कऊ दीन स्मरण करें कल देख रहे थे कि भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ वो प्रकट हुए कौशल्या के सामने और शिशु रूप धारण करके रोने लगे शिशु का रुदन ध्वनि उत्पन्न हुए और वो भवन में जहां तहा लोगों ने सुना उसको तो कहते हैं कि जहाँ वो आवाज सुनाई दी तो सुन शु रुदन परम प्रियन की बानी यहां सुनी तो वो वो बहुत और और सब सब रानी आश्चर्य करती हुई देखो <coughs> को कोई खबर नहीं मिली और सहसा ग्रह हो गया तो देखने के लिए सबके सब, सब दौड़ेगा सब आकर के वहाँ इकट्ठे होने अब ये पुत्र का रोना पुत्र तो रोता तो रोना तो दुख का सूचक है लेकिन शिशु का हमेशा रोना दुख का सूचक नहीं है वो उसका और भी प्रकार के जितने भी उसके सूचनाएं हैं, वो भी रो करके ही देता जैसे भूख लगी तो वो करके ही सूचना उसकी देगा प्यास लगी तो रो करके ही सूचना देगा ज्यादा वो भी उसकी जाग गया है तो रुख सूचना दे तो ने उसका सूचना देने का ये एक तरीका है रोकना लेकिन भगवान ने मान लो रोते भी हैं, एक इस प्रकार से भी देखने कि बचपन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जब व्यक्ति बोल नहीं पाता तो समय रोता है तो जैसे संसारी व्यक्ति बालक जन्म लेते हैं और उनको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और रोते है उसी प्रकार की लीला भगवान करने लगे उनको भले अपने आप कोई कष्ट न हो लेकिन ये दिखाने के लिए कि वो भी एक मनुष्य रूप में अवधि हुए हैं रोने का की लीला उन्होंने यहाँ से प्रारंभ कर दी तो लीला में संभ्रम होता है लीला में आश्चर्य की बात है जैसे ये है तो भगवान जो आनंद सिंधु हैं वो रो कैसे सकते हैं बस यहीं से संदेह की बात प्रारंभ हो तो यही से हो सकती है वो परमात्मा जो भी अनंत है सर्वत्र व्याप्त है छोटे आकार में कैसे हो सकता है और पुरुषाकर शरीर में कैसे हो सकता है यहाँ से बुद्धि जो है विचार करने लगती है और उसको उत्तर नहीं मिलते भगवान तो आनंद सुंदर में और वो रोते हैं तो क्यों रोते हैं यही से आश्चर्य होने लगता है कि कैसे हो सकता है ये विपरीत बात कैसे हो सकती है जो सदा आनंद में है जिसको बुद्ध को छू नहीं सकता तो रो कैसे सकता ये समस्या है लेकिन अवतार में इतनी बात ध्यान रखने की है कि भगवान अवतार लेकर के मानवीय लीलाएं करते हैं मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है तो अपने आप को मनुष्य रूप ही दिखाते हैं तो जैसे मनुष्य व्यवहार करेगा वैसे ही व्यवहार करते हैं लेकिन एक बात यहीं से ध्यान देने की है कि भगवान भगवान होते हुए भी उसको भूलते भी नहीं है और जब मनुष्य की लीलाएं करते हैं तो मनुष्य की लीलाएं भी करते हैं लेकिन अपने स्वरूप को भूलते नहीं ये बात जो है ये ध्यान में रखने के भगवान की ये सब लीलाएं नाटक है जैसे नाटक में पात्र जितने भी हैं, वो वे नाना वेश धारण करते हैं लेकिन वे पात्र को वेश धारण करने पर वही वो नहीं जाते केवल उस प्रकार का दिखाते हैं माने दो प्रकार की स्थितियाँ होती है जैसे नाटक करने वाली नाटककार की होती है किसी प्रकार के दोष स्थितियाँ भगवान की है एक वो अपने आप में से परमात्मा ही है और व्यवहार में वह मनुष्य की लीलाएं और ये इस बात की सूचना है कि तो ऐसे ही अन्य व्यक्तियों को भी करना चाहिए वे अपने परमात्मा भाव का स्मरण रखें कि हम भी वही परमात्मा ही है वही सुच्छुदानंद स्वरूप है लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त है तो उसके अनुसार जो उसके धर्म बनते हैं व्यवहार उस प्रकार का बनता है तो उस प्रकार का व्यवहार करते हैं और धर्मानुकूल करते हैं ऐसे करते रहें ऐसा नहीं कि तो मनुष्य शरीर धारण किया है तो अशुभ कर्म भी करते रहेंगे अनुचित कार्य भी करते रहेंगे रहें। वो सब तो नहीं करते हैं भगवान शरीर धारण करते हैं मानवीय रूप तो अनुचित कार्य नहीं करते जो कुछ उचित है जो धर्म संगत है वही कार्य करते हैं इसी प्रकार व्यक्ति भी अपने जीवन का विकास करते करते किसी प्रकार से रहने का प्रयास करे अपने आप अपने अंदर देखें कि हम तो स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, नित्य विद्यमान धरम निर्विकार अविनाशी हैं, आनंद स्वरूप हैं, कोई दुख नहीं लेकिन उसको स्मरण रखने से के बाद व्यवहार में ऐसे व्यवहार करें जो अशोभनीय न लगे नहीं तो अपने ज्ञान की स्थिति में व्यवहार करते हुए उसको जो वो हो, नाटक बिगड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए नाटककार नाटक करता है तो वो भले ही जानता हो कि मैं बहुत धनी आदमी हूँ लेकिन अगर वो एक भिक्षुक का नाटक करता है तो ऐसे करेगा दीनता के साथ में मानव भिक्षुक ही है तब तो उसका नाटक सही नाटक है और अगर वो उस समय भिक्षा मांगते हुए भी अकड़े लोगों से ऑपरेशन सम्पत्ति का महिमा अपने दिखावे सुनावे लोगों को तो उसका फिर वो भिक्षा मांगने की जो नाटक है वो बिगड़ जाएगा इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी नाटक करते हुए ऐसे नाटक करना चाहिए कि एक आदर्श अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय हो इस प्रकार से व्यवहार करे जिससे कि उनका अनुकरण ज्ञानी व्यक्ति का अनुकरण करने के बाद अज्ञानी व्यक्ति को खतरा न हो गलत रास्ते पर न जाए वो एक समझे हमने एक आदर्श व्यक्ति का हमने अनुकरण किया तो फिर हमारा भी कल्याण होगा इस प्रकार का भाव उनमें रहे तो इसलिए ये भगवान के ये कथाओं के सुनने के पीछे एक भाव ये भी है कि भगवान के इस प्रकार के रूप का इस वर्णन की भगवान एक बार तो ये कहते जाते हैं, जैसे पिछले स्थिति में कौशल्यामा ने कह दिया ब्रह्मांड लिखायाोम रोम प्रतिवेदिक है एक बार ये भी ध्यान रखो कि परमात्मा ऐसा है दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखो तो वही परमात्मा शिष्य रूप में बना हुआ रो भी <coughs> दोनों बातों को ध्यान रखो ऐसे नहीं बालक रूप में हुए और शिष्य रूप में हुए तो आप भूल जागो परमात्मा कर ऐसे न करो, <coughs> तो ऐसी जब लीलाओं में जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो दोनों बातें याद रहेंगे और तुलसीदास कराते भी रहते हैं थोड़ा सा जैसे शिष्यीला का वर्णन करेंगे और उसके बाद में फिर याद दिला देंगे कि ये कौन है भगवान जो रूप में है वे भगवान है वो सर्व्यापी है अनंत है अजन्मा है जिनका की जन्म नहीं होता वे है ऐसी कोई न कोई बात बीच बीच में बोलते रहते हैं संपूर्ण कथा इसलिए बोलते रहते हैं कि सुनने वाले व्यक्ति की दोनों प्रकार की बुद्धि रहे परमात्मा भाव भी रहे और उनकी लीला बुद्धि भी रहे और ऐसा सोचते सोचते भगवान की कथा सुनते सुनते सुनते सुनते कालांतर में व्यक्ति को अगर ऐसे सुने साल दो साल दस साल पंद्रह साल बीस साल तो उसकी भी प्रति ऐसी ही बन जाए अपने आप को समझे हम आनंद शुरू परमात्मा स्वरूप है और व्यवहार इसी प्रकार से नाटकी लीला के समान हो रहा है शुरू परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया तो कथा इस प्रकार से व्यक्ति को परमात भाव तक पहुँचा देती है व्यवहार भी उसका व्यवहारिक जीवन भी आदर्श बन जाता है धर्म में बन जाता है ये सब जीवन में परिवर्तन आता है इसलिए कथा का निरूपण इस प्रकार से है तो कहते हैं सुन शिशन कर्म प्रिय वाणी शिष्य के रोने की वाणी भी सबको बहुत प्रिय लगी प्रिय के मान पुत्र उत्पन्न होने की सूचना प्री सूचना थी तो सब लोगों को बहुत प्रिय लगी और सब रानिया दौड़ करके आ गई हर्षित जहाँ धारे दासी दास उनको भी पता लग गया कि पुत्र का जन्म हुआ है और उन्होंने सब जगह सूचना देना प्रारंभ कर दिया आनंद मगन सकल प्रवासी अब सकल प्रवासी की मैंने उन दासियों ने राजमहल खबर दे दी और उन लोगों ने फिर एक दूसरे को बताते बताते कहते सकल प्रवासी नगर घर में सबको मालूम हो गया कि महाराज दशर के यहाँ पुत्र जन्म हुआ इस बात की सूचना जो है सब जान सब जान गए सबको प्रसन्नता हो गई सब आनंदित हो अब कहते हैं महाराज दशर भी सुना उनकी बात भी बताते हैं, उनको कैसी प्रसन्नता हुई कहते हैं दशरथ के पुत्र जन्म सुनकरण महाराज दशरथ पुत्र का जन्म सुना तो मानव ब्रह्मानंद समाना तो फिर उनको ऐसा आनंद हुआ जिसे ब्रह्मानंद आनंद प्राप्त हुआ अब ये आध्यात्मिक राह बताने के लिए तुलसीदास जी इस प्रकार से बोलते है मानव ये मानव शब्द जो करके उदाहरण दिया तो उनको ऐसा आनंद है जैसे कि ब्रह्मानंद का आनंद हो इसके माने जिसके के हृदय में भगवान अवतीर्ण हो तो उसको फिर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है तो ये आध्यात्मिक रहस्यों को, को सूचित करने का गोस्वामी जी का तरीका है उसका उदाहरण दे देते हैं हुआ तो पुत्र जन्म तो कहना चाहिए पुत्र जन्म का आनंद उनको हुआ पुत्र प्राप्ति का बड़ा सुख हुआ तो पुत्र सुख ही कह करके उस कथा को पूरी नहीं कहते ये कहते हैं कि ब्रह्मानंद हुआ हो ब्रह्म का ही आनंद प्राप्त हुआ हो सब तो इससे कहना क्या चाहते हैं कि है की है कि जिसके हैदय में जिसने भगवान का स्मरण करता है ध्यान करता है भगवान का आह्वान करता है तो करते करते कालांतर में हृदय में भी भगवान का अवतार होता है व्यक्ति के उसके हृदय में जब अवतार होता है तो फिर ब्रह्मानंद का अनुभव होता है परम का अनुभव होता है वो इस प्रकार तो से बताना चाहते हैं इसलिए कहते हैं परम प्रेम शरीरा और उनके मन में वो हुई, उसके साथ परम प्रेम प्रेम भी पुत्र प्रेम भी वो भगवान का जो प्रेम है वो भी हृदय में उत्पन्न हुआ और शरीर होने लगा अब देखो इस आनंद की सूचना और प्रेम की सूचना शरीर में होती है वो कई प्रकार से शरीर में रोमांच भी होता है में आंसू भी आ जाते हैं गला गद हो जाता है इस प्रकार की कई सूचनाएं जो वो उसकी इस प्रकार का इमोशन जो प्रेम का है उसके कारण ये प्रकट होते हैं तो बताते हैं प्रेम परम प्रेम मन मनमक शरीरा चाहक उठन करक धीरा और ये कहते समय शरीर शिथिल हो जाता है इमोशन की दशा में तो उठने की कोशिश करते हैं और मानव नहीं पाते उठने के लिए भी उनको प्रयास करना पड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं मत धीरा अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं बहुत प्रेम उमड़ा बड़ा आनंद हुआ तो फिर उसको भी रोकते हैं जब उसको ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं कुछ थोड़ा तप्र उठ पाते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने हृदय की तरफ प्रवेश करता है परमात्मा के निकट पहुँचता है वैसे वैसे ये तो ठीक ही है परमानंद की प्राप्ति होती है परम प्रेम का भी अनुभव होता है लेकिन वैसे वैसे उसका शरीर में जो कसाव है वो शिथिल होता है शरीर जो तादात्म भाव व्यक्ति का है अहम भाव शरीर में है वो छुटे लगता है ऐसे व्यक्ति जो आत्मभाव में सदा रहने वाले हैं, उसी में स्थित रहने वाले हैं वो जब शरीर से कोई कार्य करते हैं तो उनको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है अन्य व्यक्ति जो देव भाव में है वो तो देव भाव में ही है इसलिए उनको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता लेकिन जो अपने आत्मभाव में रहने वाले हैं उनको जब वो शरीर भाव में थोड़ा प्रयास पूर्वक आते हैं तब व्यवहार करते हैं। है ये भी अनुभव ज्ञानियों का अनुभव इस प्रकार से है देह देह की जिसमती से हो जाती है मानो देर ऐसा है ही नहीं। अब व्यवहार करने के लिए तो शरीर चाहिए शरीर में थोड़ा तादाद चाहिए शरीर में जब शरीर को जब प्रेरणा दे देती वो तब उठे चले बोले काम करे तो ये कहते हैं कि देखो उस समय अपने हृदय में जहाँ आनंद आया ब्रह्मानंद हुआ परम प्रेम हृदय में छाया शरीर शिथिल होने लगा उसके होने होने शिथिल होने के माने दुर्बल नहीं होने लगा शिथिल होने के माने उसके साथ में जो तादातों का टाइट टाइट वो ढीली पड़ने लगी और उसके बाद व्यक्ति उसमें चाहता है शरीर से उठ नहीं पाता ऐसे करके दिखा दिया यहाँ का चाह उठन कर कमती और जाकर नाम सुन शुभ हुई कहते जिसका नाम सुनने से भी शुभ होता है जाकर नाम सुन तो शुभ होई, वैसे तो भगवान का नाम लेने से ही सब प्रकार के शुभ है न ले पावे भगवान का नाम मुझके तो सुने भी तो भी शुभ होता है कभी ये कहते हैं कि मोर्य ग्रह आवा प्रभु वही मेरे घर में आया है तो ये बात महाराज बसंत को पहले मालूम हो गयी थी वशिष्ठ जी से की भगवान तुम्हारे यहाँ चार रुपये उत्तीर्ण न मगे ये सब घटना इनको तो मालूम थी तो महाराज जो सत्य यहाँ भगवान राम का अवतीर्ण होना उनको समझ में आ गया कि भगवान ही हमारे घर में अवतीर्ण होकर आ गए हैं इसलिए वो बहुत प्रसन्न हुए और जाकर नाम सुन वो परमात्मा वो परमात्मा ने ही अवतार लिया जिसका की नाम सुनने मात्र से कल्याण होता है सब प्रकार से परमात्मा का नाम ही ऐसा है वैसे तो आश्चर्य लगता है नाम मात्र से कैसे व्यक्ति तो का कल्याण हो जाएगा लेकिन परमात्मा के हर नाम का विशेष अर्थ है और जो अर्थ है वो कल्याणकारी है इसलिए जब वहाँ वो अर्थ जिसके हृदय में आता है तो उसी प्रकार को तो वो कल्याण ही करता है ये मनोवैज्ञानिक सत्य है मैंने इस प्रकार का कोई अतिशयुक्त करने के लिए नहीं बोल दिया गया है ऐसा ही होता भी है मनोविज्ञान को समझे मनुष्य मन कैसे कार्य करता है मन में कैसे परिवर्तन आते हैं हर्ष विषाद मन में कैसे होते हैं तो ये सब जो है उसको देखेंगे तो पता लगता है कि परमात्मा का स्मरण करने से मन में प्रसन्नता तो होती है और शुभ होता है सद्बुद्धि सद भी आती है मन शांत होता है बुद्धि निर्मल होती है अच्छा ज्ञान आता है फिर वो जीवन में सही दिशा में चलता है तो उसको कल्याण ही होता है उसके सामने समस्याएं नहीं आती अन्य व्यक्ति जो परमात्मा को भूल करके संसार में ज्यादा आसक्त है लिप्त है वोग्रस्त हैं तो उनकी बुद्धि कलुषित हो जाती है और ठीक ठीक निर्णय न ले सकने के कारण से फिर जीवन में उनको कठिनाइयां आती हैं दुख होते हैं समस्याएं जो जीवन में हैं वो हो बौधिक निर्णय ठीक न ले जाने के कारण उनको ठीक से इंटरफेट न कर पाने के कारण से संसार में समस्याएं आती है अगर बुद्धि ठीक हो शुद्ध सात्विक बुद्धि निर्मल बुद्धि हो तो व्यक्ति के संसार में भी कोई समस्या न आई लेकिन ऐसी बुद्धि हो कैसे उसके लिए परमात्मा का स्मरण हो उसका ध्यान करें स्मरण करें बुद्धि निर्मल बने तो निर्मल बुद्धि में फिर व्यक्ति को व्यवहार करते हुए भी कोई कठिनाई नहीं होती इसलिए कहने जाकर नाम सुन शुभ हो मौर्य ग्रह आवा प्रवेश हो परमात्मा जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो उस परमात्मा का स्मरण करो उसी से अपना कल्याण है लेकिन कोशिश ये करे कि वह परमात्मा अपने हृदय में आकर के प्रकट हो जाए परमात्मा की गुण परमात्मा की महिमा परमात्मा का ज्ञान अपने हृदय में प्रकट हो जाए जिसके हृदय में परमात्मा का प्रकट हो जाएगा तो उसको तो फिर कहने का क्या नाम लेना क्या स्मरण करना वो तो हृदय में परमात्मा है ही है, और फिर उसका फिर कोई अहित हो ये नहीं हो सकता सब प्रकार के कल्याण ही कल्याण होगा सब भलाई भलाई उसके लिए होगी ये स्वाभाविक अब कहते हैं परमानंद पूर्व मन राजा इसके मारे महाराज दशरथ जो है वो उनका है परम आनंद से परिपूर्ण है परमानंद तो उसी के लिए कहते हैं जब संसार में तो कोई आनंद नहीं संसार में तो तो अगर शास्त्र हमारे करते हैं परमानंद का तो ये नहीं कहते पुत्र का सुख प्राप्त हुआ महाराज दशरथ अब महाराज दशरथ को तो तो जो सुख प्राप्त है वो परमात्मा के प्राप्ति का सुख है वही परमात्मा या है पुत्र के रूप में इसलिए उनको प्रसन्नता है तो परम आनंद परमानंद परम प्रेम ये एक ही दशा के सूचक है जिसकी जिसकी अनुभूति परमात्मा को प्राप्त करके दो तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजा तो बुला जो दास थे सेवकों से कहा कि जाओ बाजे बजाने वाले लोगों से बोलो कि बाजे बजाए पुत्र तो के उत्पन्न होने पर जैसे बाजे बजते हैं प्रसन्नता की सूचना होती है उस प्रकार से बाजे बचने लगे कहा बुलाए बजाबहू बाजा और इसके बाद फिर क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ कहाँ गए उसमें कारा फिर दूध भेजा गया गुरु वशिष्ट जी के पास और उनसे भी कहलाया बताया गया कि इस प्रकार से पुत्र उत्पन्न हुआ है अब आपकी वहाँ आवश्यकता है तो ये पुरोहित हैं वशिष्ठ जी तो उनके यहाँ आते हैं और जितने संस्कार है वो वशिष्ठ जी ही कराते हैं इसलिए उस समय पुत्र उत्पन्न होने पर जो जातकर्मी संस्कार कहलाते हैं वो सब होने थे तो वशिष्ट जी को बुलाया गया वश्य जी आए आए द्वारा तो वशिष्ट जी भी आए और बहुत से हैं तो सब आकर के वहाँ पर पूजन इत्यादि कराते हैं तो जब वो आते हैं तब उनको उनके सामने वो जो है वो प्रस्तुत किया जाता है अब भगवान निरंतर रोटी छोड़ रहता रहते चुप हो गए उसके बाद में है? अब ऐसे थोड़ी बच्चे हुए तो सोचक रो रहे तो रो ही रहे अरे भाई सबको सूचना हो गई उसके बाद चुप हो गए शुभ हो गए तो उन्होंने तो तो तो अरे ये बालक तो अनुपम है अनुपमन जैसे संसार के अन्य बालक होते है वैसा बालक नहीं है ये एक विशेष प्रकार का बालक है इसकी तुलना संसार के बालकों से नहीं हो सकती क्योंकि संसार के बालक जो है उनके शरीर चाहे जितने सुंदर लगे बच्चों के शरीर बड़े सुंदर लगते हैं सुंदर लगे तो भी होते पांच भौतिक है मिट्टी पानी के बने हुए बनेचंद बन गए नए नए हैं अच्छे लगते हैं बच्चों के शरीर लेकिन जब भगवान है तो उनका पांच भौतिक शरीर नहीं है तो वो चितमात्र उनका शरीर है आनंद सिंधु है तो उसके कारण से उनका शरीर तो सुंदर है ही है तेजो में भी प्रकाशमान भी है चेतना का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर में तो ऐसे करके देखा कि ऐसे बालक तो संसार में होते नहीं है तो ये परमात्मा ही है भगवान की भगवत्ता उसको दिखाई देने लगी बालक में तो अनुभव बालक देखने जाई रूप रास गुण कहीं नशे आए रूप रास मैंने स्वरूप का तो भंडार है ही है और गुण के भी तो भंडार है गुण के भंडार के मैंने ये है प्रसन्न बदन सुंदर नेत्र उनके जितना हाथ पर चलाना तो बड़ा मधुर उनका इस प्रकार से उनके गुण उसी समय से दिखाई देने लगे रूप राशु कहीं न सिराई कहते हुए माने अंत न पाला कहते कहते सिरा गए कि मैंने सराये में ठंडे हो गए तो ठंडे रूप उनका जितना भी वर्णन करते रहो करते ही रहो कभी अंत नहीं होता इस प्रकार से तो फिर उन्होंने फिर जिसके लिए आए थे तो वो जातकर्ण संस्कार नांदी मुख संस्कार कहलाते हैं तो वो सब उनको समय जिस प्रकार का पूजन इत्यादि किया जाता है वो सब पूजन वगैरह कराया गया और वो सब हुआ आटक भेनु बसन मणि नृत्य के बाद में दान दिया जाता है तो इन्होने सब दान बांटा उसके बाद में महाराज दशरथ ने खाटक के बने स्वर्ण बांटा और भेद आएं उनकी भी दी गई दान में बसन मणि वस्त बस दिए गए मन दिए गए ये सब मूल्यवान वस्तुए सब लोगों को दान में दी गई भिक्षुको इत्यादि को अन्य लोगों को जिस उस दोष उस प्रकार की वो वस्तुएं उनको दान में दी गई तो ये प्रसन्नता का सूचक इस प्रकार है दान देने में एक एक रहस्य ये भी है की देखो जब व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता होती है तो फिर वो अपने आप में एक प्रकार की पूर्णता का अनुभव करने लगता है और फिर उसके मन में देने की प्रवृत्ति आती है अगर कोई व्यक्ति दुखी होगा तो उसको देने की प्रति मन में नहीं आएगी लेकिन प्रसन्न होगा तो उसके अपने आप से मनोवैज्ञानिक बात इस प्रकार की है फिर वो देना चाहेगा कुछ तो ये प्रसन्नता की सूचना थी किस प्रकार का ये सरकार इत्यादि बढ़ने लगाए सर अब उनकी अब ये यहाँ पे तुम्हारा तो तो दशर की प्रसन्नता हो गई रानियों की प्रसन्नता हो गई नगर वासियों की प्रसन्नता हो गई अब नगरवासी अपनी प्रसन्नता कैसे सूचित करते हैं उसकी भी सुच बताते हैं आगे दिन को ध्वज पताक तो रणपुर शावा, शावा, तो रणपुर भाति मनावा मनावा, सुमन दृष्टि अकाशते होई होई, ब्रह्मानंद मगन सबलोई बृंद बृंद मिरी चली दुबई सरज श्रृंगार किए उठ धाई कनक कलश मंगल वरी ठारा कावत बैठी भूख द्वारा करियारतिवरी करही बार बार शिशु छरणन बरही मागज सूस बंदि गण गायक पावन गुण गाही रघुनायक रघुनायक सरस दान दीन सबकाह जय पावार काऊ भृपत चंदन चंदन कुमकुमी सकल ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ प्रकटेश सुषमाकंद हर्षवंद सब सबजाता नगर नारी नारिण र की की तो की नगर वासियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए ध्वज पताक तोरण पुरछावा नगर भर में ध्वजा पताकाए तोरण ये सब छा गए तो ध्वजाए ऊंची ऊंची ध्वजाए तो पताकाए छोटी वाली पताकाए वो भी लग गई और तोरण तोरण के मन बनवा ये सब जगह जगह सब, द्वारों में अपने अपने अपने में ये सब सजा लिए और कहीं न जाए ये भाग्य बनावा अब कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से बना बड़े प्रेम पूर्वक परिश्रम पूर्वक बहुत अच्छे से ये सब के ध्वजा पताका इत्यादि तोरण इत्यादि कलश इत्यादि सब सजा करके उन्होंने रखे अपनी प्रसन्नता सूचक करने के लिए सुवर्ण आकाश के वर्षा होने लगी अब ये सब देखो की अयोध्या में सब जगह आनंद ही आनंद छा गया सब प्रसन्न है उस प्रसन्नता के करते सब हो ब्रह्मानंद मग्न सब लोही और मन लोग सभी लोग सभी कोई चार ब्रह्मानंद में मग्न सबको भगवान राम के अवती की सूचना तो मिली तो सब आनंदित होते सब प्रसन्न हो गए अब ये भगवान राम जो महारा है महाराज दशरथ के घर में अवती हुए लेकिन अयोध्या घर में उसकी प्रसन्नता लौकिक दृष्टि कहें कि जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ तो प्रजा भी प्रसन्न हो गई इसके कारण से पुत्र के कारण से लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ पर भगवान राम ने अवतारण लिया इसके कारण से भगवान की अवतरण होने की जो प्रसन्नता है वो तो महाराज दशरथ तक ही उनके राजभवन तक ही सीमित नहीं रही सब अयोध्यावासी सब प्रसन्न उठे से इसकी ये भी इस प्रकार के है की जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते है तो उसको तो आनंद होते ही होता है उसके आसपास जितने लोग हैं वो भी सब उससे प्रसन्न होते हैं दूर दूर तक समाज भी ऐसे लोगों से प्रसन्नता प्राप्त करता है उसकी प्रसन्नता उसका आनंद अपने तक ही सीमित होकर नहीं रहता वो तो बाहर भी फैलता उससे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं फिर बृंद बृंद चली लुकाई अब नगर की जो स्त्री थी महा अयोध्या की वो स्त्रियाँ जो समूह समूह बना बना करके राजभवन की तरफ चले अभी ये उस प्रकार समय का इस प्रकार का नियम था जब महाराज पुत्र हो तो वो फिर की स्त्रियां आती हैं और वहां पर उनके पुत्र के खास आकर के तो उसकी आरती भी करते हैं तो वो कार्य सब कर रहे वृद्धे वृंदे मध्य लुगाई लुगाई शब्द बोलिया लुगाई मरी स्त्रियाँ ये गाँव में इस प्रकार का शब्द लुगाई बोला जाता है तो ये कहीं कहीं जो कविता के संबंध में काव्य शास्त्र के संबंध में विचार करने वाले हैं वो तो कहीं कहीं तो कहते हैं कि देखो ये अत्यधिक ग्रामीण शब्द का प्रयोग करके भाषा थोड़ी गड़बड़ करती तो है ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए स्त्रियों के लिए शब्द तो नहीं बोलना चाहिए <laughs> ऐसे हैं है? आ, लेकिन वो जो भाषा का विचार करने वाले हैं उन लोगों की बात है वो इस प्रकार से बोलते हैं लेकिन गाँव में ये प्रियता का शब्द है कोई ऐसा शब्द समाज में तो एक प्रकार के भद्दा शब्द लगता है लेकिन गांव में जब आपस में लोग बोलते हैं, तो कोई वो हीन भावना से नहीं बोलते हैं इसलिए तुलसी राशि ने उसका प्रयोग में हास कर तो दिया वृंद वृंद मिले चली और सहज श्रृंगार किए तो भाई अब उनको बहुत जल्दी जाना था जैसे सूचना मिली तो झटपट चल दी इसलिए सहेज श्रृंगार मारे आप ऐसा नहीं की तैयारी करने में घंटों घंटों लगा दे ऐसे नहीं हुआ बहुत जल्दी सबके साथ जैसा ही जैसा था संभाला थोड़ा बहुत अपने को और चटपटने करने संभाले पूजन के और चलती कनक कलश मंगल भरी थारा मंगल के हार में वो और राज्य में द्वार में प्रवेश करती हैं, अंदर जाती हैं, मंगल गीत गाती हुई। और करी आरत निछावर करहीं और वहाँ जाकर क्या करते हैं कि उनके पुत्र को देखती हैं, देखकर करके उसको निछावर करते हैं। आरती निछावर करने के माने कुछ धन लेकर के चार स्वर पर घुमाना और फिर कर देना इस प्रकार से कराते तो वो सब उन्होंने की जाती करी आरत पहले आरती की निछावर के और बारह बारत से चरणन पर रहे और बार बार जो उसके पुत्र के चरण जब देखते हैं उसको तो उनको भी सत्य हृदय में भाव आ जाता है कि कोई साधारण बालक नहीं है ये परमात्मा भाव उनके मन में जागृत हो ही जाता है और जहाँ उनके मन के प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई प्रेम उत्पन्न हुआ तो उसको प्रकट करने के लिए वो तो उस बालक के चरणों में प्रणाम करते हैं कहते हैं बार बार सिर्फ चरण पर ही मन उनको भगवान के चरणों में तो मागध सूद बंदीगन गायक अच्छी आते हैं द्वार पर बहुत से लोग सब इकट्ठे हो गए राजाओं के यहाँ जैसे पहले होते थे मागध होते थे सूद होते थे बंदीगन होते, होते थे ये सब पावन गुण गा रहे रजनायक ये भगवान के पवित्र गुणों की गाथा सुना हुए जाते हैं ये लोग प्रशंसक हैं गायक है मान गुण गायक है ये सब लोग तो सब भी शुद्ध भी बंदीगन ये तीन प्रकार के है कोई बंता वाली गाते हैं कोई गुणों को गाते हैं कोई उनके कृपयों को गाते हैं इस प्रकार से ये सबके अपने अपने कार्य हैं, लेकिन ये सब गुण गाथा ही गाने वाले हैं और सरबत दान दीन सबका अब कहते हैं कि दान महाराज दशरथ ने तो दान बांटे दोगुवे दी स्वर्ण दिया वक्त दिए मणियां दी ये सब उनको दी लेकिन उन्होंने जिसको जिसको भी मिली उसके मन में से उसके भी मन में बड़ी प्रसन्नता थी भगवान को जान करके भगवान अवतार हैं और उनके दर्शन प्राप्त किए तो उनके मन में भी तो प्रसन्नता तो लेकिन जब उसके उल्लास उसके मन में हुआ तो जो उसका था वो सोचने लगा किसको दे दे तो झट से उसने किसी दूसरे को दे दिया और जिसको मिला तो देने को तो दे दिया उसने लेकिन उसके मन में स्वयं उसके प्रकार का उसके प्रकार का आनंद उमर रहा जो मन में तो झट दूसरे को दे दिया अब ये सब मणि है धन संपत्ति है ये तो व्यवहारिक रूप में प्रतीक रूप में है अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखें तो जहां व्यक्ति को परमात्मा ज्ञान हुआ उसके हृदय में परमात्मा प्रकट हुए तो उसके हृदय में आनंद आ गया आनंद आ गया तो उसके जीवन में तो आनंद का अनुभव हुआ पूर्णता का अनुभव रहा उसका व्यवहार वो भी सब सुंदर बन गया अन्य लोग भी उसके व्यवहार में आकर के प्रसन्न होने लगे उनको भी सुख प्राप्त हुआ ये तो स्वाभाविक बात है लेकिन जिसके कहने में परमात्मा आता है और परमात्मा शक्ति जागृत होती है तो फिर वो उसको अपने साथ ही रोके नहीं रोक है वो झट से कहीं न कहीं अन्य लोगों को भी बांटने की कोशिश करता है और फिर ऐसे व्यक्ति से जो सुनता है और पाता है और जिसके के हृदय में भी वो परमात्मा का प्रेम आ गया ज्ञान आ गया भक्ति आ गई तो फिर उसके मन में भी वो रोके नहीं रुकता और वो भी दूसरे को दे देता तो देखो अध्यात्म की महिमा ये है कि व्यक्ति के अंदर जब ये आएगा ज्ञान आएगा भक्ति आएगी पूर्णता आएगी तो वो व्यक्ति के अंदर रोके नहीं रुकती उसको वो बांटना चाहता है तो जो बांटना चाहता है तो जिसको मिलती है वो फिर दूसरे को बांटता है जिसको मिलती है फिर दूसरे को बांटता है इस प्रकार से ये है इसका विकास विस्तार होता चला जाता है अन्य लोगों पर कोई अपने तक इस ज्ञान को इस भक्ति को इस प्रेम को ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे है भगवान तो की भक्ति मिल गई है बस अब हम शिक्षा अपने करने किसी को बता नहीं ऐसा नहीं होता ये कोई चोरी का काम नहीं है अपने नहीं। मन में भक्ति आ गई तो फिर भक्ति को बांटना चाहते है ये लगता है कि दूसरे लोगों में भी इस प्रकार का प्रेम भक्ति आ तो ये इसीलिए कहते हैं कि सर्वस्व दान दी में सबका हो सबका सर्वस्व दान जी सबने दान दिया और, और, और जिसने पाया वो भी नहीं कि अपने पास रख ले दूसरे को न दे ऐसा नहीं किया उसने पर दूसरे को दे दिया ये बात तो उसका सबको इस प्रकार वो से जो हो वैसे भी ये लगता है कि अगर ये कहें भौतिक रूप से अगर कहें तो एक व्यक्ति ने मान लो किसी ने एक गाय प्राप्त हुई और वो गाय जिसको प्राप्त हुई उसने गाय दूसरे को दे दी दूसरे ने वो गाय दूसरे को दे दी तो आकर कहीं ना कहीं वो तो गाय किसी न किसी के पास रहेगी ये बात कैसे कहने देख पावर दे आखा नहीं पा वो किसी ने भी उस गाय को नहीं रखा तो क्या लौकाल करके कस तो जी को वापस दे दी गई सिर्फ तो देखो जब एक राह से ये लिए कि जब अपने शास्त्रों में भौतिक दृष्टि से कहीं समाधान न मिले भौतिक अर्थ लगाते हैं लौकिक अर्थ लगाने में तो फिर उसको आध्यात्मिक अर्थ लगा लेना चाहिए और वहाँ उसका समाधान मिल जाए वहाँ फिर तर्कर्क वहाँ नहीं हो जाए जितने भी प्रकार के जो वो व्यवहारिक जहाँ पर गड़बड़ी दिखाई दे कथा में कहीं गड़बड़ी दिखाई दे उसका आंतरिक अर्थ आध्यात्मिका दस का वो तो कहा ही इसलिए जाता कि जब व्यक्ति शकित हो कि ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है तो तब फिर वो पूछता फिर भाई क्यों लिखा गया ये गलत गलत बात क्यों लिख देगी ऐसा तो होता नहीं है हमारी समझ में तो आता नहीं है तो फिर कोई ना कोई उससे बता देगा कि देखो आध्यात्मिक रूप से उसका ताप पढ़िए तब संत हो जाएगा तो चमत् बातें लिखने का एक प्रयोजन है दर्श में नहीं बोली आती है तो कहते हैं सब और पावारा नहीं और चंदन में कहते है, नगर में सब इस प्रकार से तो वहाँ पर यह भी हुआ मृग मदन कुंकुम की का मैंने नगर में छिड़काव हुआ जैसे कही कोई व्यक्ति विशिष्ट पुरुष जी आई पी आने वाला हो तो नगर भर में पानी छिड़क दिया जाए सड़कों के ऊपर आजकल जैसे किनारे किनारे नालियों की तरफ सफेद चूनाता बना दी गई इस प्रकार तो से कर देते हैं वो समय जो क्या किया गया कि सब नगर सड़कें छिड़की ग लेकिन जैसे मृगमन चंदन कुमकुम कुमकुम और चंदन और मृग मध्य कस्तूरी इन सबसे देकर के उनमें मिला करके कर तो सब सड़कें छिड़की गई अब सड़कें सब सुगंधित हो सफाई और उनको जो है उनमें इनका सबका छिड़काव और फिर सुगंध ये सबका सब नगर होगी फिर सुंदर लगने लगा मची कर वहाँ मछी सकल बीछीचा बीची मैंने गलिया सब गलियों में नगर के घर में सब जगह यही दशा हो गयी सब सुगंधित नगर में हो गया सब जगह सफाई स्वच्छता हो गयी सब सुंदर नगर लगने लगा ऐसा ग्रह ग्रह बाजे बजाओ और घर घर बधाव भी बजने लगे मैंने बाजे बज रहे और सब स्त्रियां अपने अपने घर में वहां पर गा भी रही है प्रगति सुषमा कंद और क्या है ये किस बात का बदलाव है कि सुषमा कंद जो भगवान है वो प्रकट हुए सुषमा सौंदर्य निधान सौंदर्य निधान भगवान जो सौंदर्य के भंडार हैं वे भगवान ही प्रकट हुए हैं नगर में उसके हर्ष बंध सब जहांता नगर नारी नगर वृंद श्री पुरुष बालक वृद्ध नगर घर में सब प्रसन्न है वैसे <स्थाँगा> तो संसार में भौतिक दृश्य से लोगों की प्रसन्नता अनेक प्रकार की है कोई किसी बात में प्रसन्न है कोई किसी बात में प्रसन्न है कोई धन पा करके प्रसन्न है कोई पद पा करके प्रसन्न है <स्थाँगा> एक व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता किस बात की वो सोचता था कि कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा हो चाहे लाख दो लाख दस लाख खर्च हो जाए लेकिन बत्ती वाली कार मिल जाए अब बताओ उसके आनंद तो को बत्ती वाली कार मिल जाए लाल लाल बत्ती इसमें चमकती हो तो किसको मिलेगी वो कोई मिनिस्टर को, इस प्रकार का तो वो रूपये का उसका उतना आनंद नहीं कि रूपये उसके पास लाख दस लाख करोड़ है उसकी उतनी प्रसन्नता नहीं लाल बत्ती ही कार हो तो बड़ी प्रसन्नता अब संसार में तो प्रसन्नता नाना प्रकार की है कुछ किसी बात में प्रसन्न कोई किसी बात में प्रसन्न लेकिन परमात्मा का आनंद इस प्रकार का है वो तो एक हो चाहे दो हो सब प्रकार के सभी व्यक्तियों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है ये एक ऐसा आनंद है कि हृदय में प्रकट होगा तो उसका प्रकार अंतर भेद नहीं वो आनंद चाहे किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे वो किसी स्तर का हो लेकिन परमात्मा का आनंद उसके हृदय में आएगा तो वो सबको आनंदित करेगा प्रकारांतर भेद इसके नहीं इसका ऐसा नहीं संसार में जैसे कहीं किसी बात की प्रसन्नता कहीं किसी बात की प्रसन्नता ऐसे यहां नहीं आनंद सबको एक समान प्रसन्न करने वाला है क्योंकि ये शुद्ध आनंद है परमानंद है तो इसमें प्रकारांतर भेद ये आनंद अपने आप से आनंद स्वयं है अन्य जगह जैसे लाल का आनंद लालबत्ती वाली कार का आनंद तो आनंद स्वयं शुद्ध आनंद मात्र नहीं है जब वो कार हो जिसमें कि लाल लगी हो तो वो आनंद निर्भर करता है कारबत्ती और बत्ती के ऊपर परास्कृत आनंद है वो एक वस्तु विशेष के साथ जुड़ा हुआ आनंद है वो वस्त्र मिलती है तो आनंद है नहीं मिलती है तो नहीं आनंद है तो संसारी आनंद तो इस प्रकार का है लेकिन परमात्मा का आनंद जो वो आत्मा का आनंद है तो वो शुद्ध आनंद है किसी वस्तु विशेष का आनंद में नहीं है आनंद अपने आप आनंद के वही है वो जिसको प्राप्त होगा तो सभी आनंद को आनंद होगा चाहे किसी वस्तु की व्यक्ति को कामना हो न कामना हो इस प्रकार का विश्लेषाते हैं देखो कि हर्ष बंध सब जहाँता है सब हर्षवंध सब प्रसन्न आनंदित है चाहे आनंद तो नगर भर में नाल नरबृ इस आगे से चौक सुंदर सुख जनमत भैयो वह सुख सम्पति समय समाज कही न कही सार देहि राजा अब भी बुरी सोहि भांति बुरी सो प्रभु मिलने आई जनुराति एक एक भानुजन मनुषाणी सद मनी संध्या संध्या अगर धूप अगर धूप बहुजन उदय वीर मनो वरुनारी मंदिर मनी समूह समूह जनु ताराद कलश सुंदु दा वन भेद धुनि अति मृदुवानी जन खर समय जनसानी कौतुख तो देखी, तो देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात, जात न जाना मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान न ही कोई दिवस हो राम की ये जो प्रसंग इस प्रकार का है ये भगवान के अवतीर्ण होने का प्रसंग और जो आनंद की गाथा है वो रामचरितमानस में यहाँ पर ये अगति है माने परमात्मा के प्राप्त होने का जो आनंद है उसका तुलसी राशि ने वर्णन यहाँ उसके जितने भी पक्ष हैं उन सबको लेकर के करने का प्रयास किया कि स्वयं व्यक्ति के हृदय में आनंद होता है उसके आसपास भी आनंद फैलता है दूसरे लोगों का आनंद फैलता है प्राप्त होता है समाज को भी प्राप्त होता है जो आनंदित होता है वो अपने आनंद को दूसरे को देना चाहता है अपने पास रखना नहीं चाहता है ये सब बातें आनंद की बताएं और ये आनंद आध्यात्मिक आनंद ऐसा है कि जिसको प्राप्त होता हो कोई भी हो वो सब आनंदित होते हैं ये तो शुद्ध आनंद है ये सब दिखाने की कोशिश उसमें की प्रसंग में ये आध्यात्मिक विकास की पूर्ण अवस्था में होता है उसको इस कथा के द्वारा प्रतीक के रूप में यहाँ पर वर्णन किया और उस समय कुछ और विशेष स्थितियां होती हैं जो तो कि भावात्मक स्थितियां होती हैं, ज्ञानात्मक स्थितियां होती हैं, उनका भी किसी प्रकार से वर्णन किया है उसको भी देखे अब यहाँ भी कहते हैं भगवान राम के अवती होने के बाद फिर उसी समय कई कई स्वता सुमित्रा जो सुंदर सुनमत भई हो भी पुत्र उत्पन्न गए सुमित्रा के भी पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रु वो भी उनके हो गए लेकिन एक बार देखेंगे कि राम लक्ष्मण भ्रत शत्रु का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनके नाम भ्रत रख नहीं रखे गए अभी तो केवल पुत्र हुए अभी नाम नहीं किसी के नाम हुए हैं न लक्ष्मण हुए ये तो बाद में नाम रखे जाएंगे तब नाम लिए जाएंगे जब नाम नहीं रखे तो क्या हुआ जिसके यहाँ पुत्र होगा तो ये छोड़े तो हमारे यहाँ हमूहू पैदा हुआ अरे उसके ये कहेंगे पुत्र हुआ पुत्री हुई बस उसके आगे नहीं बोलेंगे ऐसी तुलसी राशि भी ध्यान रखते हैं कि अभी ऐसा है करें जैसे करके यहाँ पैदा पैदा हो गए ऐसे नहीं बोलते हैं ये ध्यान है ऐसे करते उनके यहाँ भी पुत्र हुए चरित्रा जहाँ पुत्र पैदा हो गए इस प्रकार के चारों भाई उनके प्रगत हो गए जन्म हो गया सुंदर से तो जन्मत हुए ये सब भी सब सुंदर है भगवान तो अति सुंदर है ये भी सब सुंदर है क्योंकि भगवान राम में महा अधिक ईश्वर तो परमात्मा का भाव अधिक है समय भरत और उनका आधाई तो थोड़ा -थोड़ा कम है तो है। ही लेकिन सब जो सब चुना रहे हैं लेकिन भगवान के समान नहीं हुई उनमें अतिशहिता है भगवान तो वो सुख संपत्ति समय समाज जैसा उस समय समाज की प्रसन्नता थी सुख था संपत्ति थी, उस, उस राजा मैंने बड़ी प्रसन्नता की बात है अहिराज जो है शेषनाग भी सरस्वती भी उसकी प्रशंसा करना चाहे नहीं ना गाना चाहे तो नहीं गा सकते क्योंकि ये अलौकिक है जब अलौकिक बात होती है तो उसके लिए कहते हैं कि ये सरसती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती लौकिक वर्णन तो व्यक्ति कर लेते लौकिक वर्णन करना हो तो कोई विशेष भाषा का जानने वाला व्यक्ति उनको उनका वर्णन कर लेकिन जब अलौकिक वस्तु होती है तो उसका वर्णन करने में संसार के व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जो पातेदासी भी अपनी जो है वो इस्तीफा दे देते हैं भाई हम तो उसके आगे वर्णन नहीं कर सकते अब हम क्या करेंगे जब शेष नये नहीं कर सकते सशक्ति नहीं कर सकते तो फिर भरा हम क्या उसका वर्णन करेंगे ऐसे भूल देते सुख सम्पत्त समय समाज कही नही राजा मेरे आध्यात्मिक आनंद सुख है और उसका फिर वर्णन नहीं कर सकता अलौकिक सुख है अब एक देखो गोस्वामी जी तुलसीदास जी है अपनी अपनी कविता मात्र है अब तुलसीदास जी की कविता सुनो कविता सुनाने उसमें कैसा रूपक बनाते है वो कहते है की देखो उस समय ऐसा लगता है कि दिन में दोपहर के समय का भगवान का जन्म हुआ तो दिन में तो भगवान का स्वरूप सुंदर अवकाश होते हुए तो देखा और रात वो समय थी नहीं पर तो रात भगवान के जन्म को नहीं देख पाई तो फिर क्या हुआ की वो रात्र जो है वो दिन के भीतर घुस गया भगवान राम के दर्शन करने के लिए की हंडी इस उत्सव तो में जैसा आनंद नगर घर में उठाया है हंडी देखे तो रात्रि कैसे घुस आई अब देखो ये कवि कल्पना है इसलिए कहते हैं ये कवि कल्पना कहलाती है इसलिए कविता कवित्रे देखो किस प्रकार का है तो प्रभारी मिलन आई जन्म रात जैसे रात्रि भगवान से मिलने के लिए आई उसी समय जन्म तो देख भ्राम मनमा मन सतानी लेकिन जब उस निशा रात्रि जब आने लगी भगवान ऐसी देखने के लिए तो देखा आकाश है सूर्य भगवान कुछ चम ना? तो उससे संकोच हो रहा रात प्र के सामने नहीं आती है जब सूर्य होगा तब रात कैसे इसलिए उसको संकोच हो रहा है तो संकुचित होते होते छुपे छुपे दबे दबे से झुकाए झुकाएस कैसे हो जाए तटप बनी संध्या अनुमानी खूब चमा रात नहीं हुई खूब भयंकर रात हो जाती काली एकदम रात हो जाती है तो नहीं लेकिन संध्या बन करके संध्या के रूप धारण पूर्वी करके आ गई संध्या काल में थोड़ा प्रकाश भी होता थोड़ा रात भी होती तो संध्या तो के, के सामने से करके, होकर निकल करके अयोध्या में पहुंची यहाँ भगवान राम के दर्शन करने के लिए तो कैसे बनी अब देखो बताते हैं संध्या कैसे बनी निशा अगर अगर धूप बहुजन अधिकारी इतना अगर का धुआं इतना ज्यादा उठा सब लोगों ने अगर और सब लोगों ने ये जो कहलाती है जो जलाते धूप बत्ती धूप बत्ती अगर बत्ती लोगो ने इतनी जलाई इतनी जलाई इतनी जलाई कि खुद धुआं छा गया तो आकाश में उसका धुआं छा गया उस धुएं के कारण से अधेरा हो गया तो आगे ही रात भरोसे अधेरे हैं तो वो इतना ज्यादा धुआं उठा की उसमें समझा उसका कम से कम रात नहीं हुई तो और उनके अभी और उस समय जो है अभी इतना उड़ाया गया लाल लाल ने कि उसी प्रसन्नता में बीच बीच में लाल अभी उड़ता हुआ ऐसा लगता है जैसा कि संध्या के समय बादल लाल लाल दिशा पश्चिम की दिशा थोड़ी थोड़ी लाल हो रही हो तो वो अभी जो है संध्या काली माता सूचक हो गया वो तो बंदी संध्या उधर थोड़ी अधेरा हो गया और तो थोड़ा अभीर उड़ा अब जब समझा हो तब औरत का लक्षण उस समय उस समय होंगे तो, हो तो बताते मंदिर मन समूह जन तारा अब वहा राजभवन में खूब मढिया लगाई गई थी चमक रही थी आजकल जो है वो छोटे छोटे बल्ब लगा करके चमक बांधे चमचम चमचम चमकते हैं बिल्डिंग में कैसे उस समय उन्होंने मड़िया सब लटका रखी थी महाराण की तो उस समय उस समय वो रही थी तो वो कैसी मालूम होती थी की मैंने तारे दिखने लगे अब समझा बाल होता तो तारे दिखने लगते है तो वो मणिया तारों का काम कर रही थी और फिर न तो कलश से इंदु उदारा अब रात हो तो चंद्रमा दिखाई देना चाहिए तो राजभवन के ऊपर जो हो ऊपर कलश एक रखा हुआ था वो वो चमक रहा था वो तो ऐसा मालूम पड़ता जैसे चंद्रमा निकला हुआ हो तो राजभवन की तरफ देखो तो कलश बन गया चंद्रमा मणियों की सजावट जो, जो महल में थी वो बन तारे और जो वो धूप के धुआ वड़ा वो बन अंधेरा और उसमें लाल अबीर उठ जी आये तो उनके साथ में बहुत और जो प्रलोक जी आए थे वो उन्होंने जाने लगे तो उनके वेदक धनी पाठ कैसा लग रहा था धन का पाठ करेंगे जन खग मुखर समय समझानी जैसे की संध्या काल होने पर पक्षी बहुत कैसे जैसे करने लगते संध्यापुरी कैसे हो गई जब तक पक्षी चेत में ये सब बात चल रहा था बस भी समझा पूरी हो गई तो जब सूर्य देखा देखा ये हम तो अभी बिल्कुल अयोध्या के ऊपर खड़े हुए है ये दोपहर का समय अभी है लेकिन ये यहाँ पर ये ये कैसे हो गयी अयोध्या में ये तो कौतु को देख पतंग घाना पतंग नहीं। सूर्य है हाँ? जब सूर्य देखा कि हमारे होते हुए हो गई, उसको बुलाना मैंने, तो चक्कर में पड़ गया है हाँ? कि यहाँ पर रात नहीं हो सकती जब तक हम यहाँ हैं, कि रात कैसे हो गई यहाँ पर तो फिर एक माह जाते न जाना तब तो वो, वो, वो, वो, वो उस चक्कर में सूर्य की अंधेरा हो गया है की अंधेरा हमारे होते हुए अंधेरा न रह मिटना चाहिए इसलिए वो बता रहा हटा नहीं वहाँ से और कितनी देर तक रहा एक महीने तक सूर्य वही देखता रहा कि अब अंधेरा खत्म हो अब अधेरा खत्म हो अब अधेरा खत्म हो एक महीना मास दिवस कर दिवस था वो दिन दिन तो वही रहा लेकिन वो महीने भर का दिन होगा जो सूर्य ही न जाए तो आखिरकार वो मन जो वो दिन जो है लम्बा होता चला गया लम्बा होता चला एक महीने भर का दिन मास दिवस का दिवस था मरम न जाने कोई अब मरम न जाने को ये है तो तो हैं। तो सब लोग इतने प्रसन्न है किसी का ध्यान ही नहीं दिया आज का दिन हो गया क्योंकि प्रसन्नता में लंबा एक महीने का हो जाने पर भी वे लोग इतने प्रसन्न थे खत्म हो गया खाते हुए समेत सूरज का रथ रुक गया अब अब निशा प्रबंध हो अब रात होती जब सूर्य बराबर वहाँ एक महीने से हुए हैं तो उसके बाद सूर्य और सूर्य वहाँ एक महीने तक रखता है तब आप जी कहोग मर्म न जाने को उसका मर्म कोई नहीं जानता इसका मर्म जा। ये नहीं, नहीं है आप कहोगे भाई पृथ्वी कैसे रुक जाएगी एक महीने भर तक सूर्य कैसे उसी स्थान पर बना रहेगा एक महीने तक ऐसे हो जाए तो सारी प्रतिबड़ा जाए सब हिसाब किताब ही बिगड़ जाए सब उल्ल उल हो जाए ये सब ऐसी बातें कहती है कभी कभी प्राणों में ऐसी बातें बिगड़ी जाती हैं, जो कभी सद्रह नहीं है अब कोई व्यक्ति की बुद्धि में समाथा नहीं है लेकिन ये देखें, मरने जाने के सन्दर्भ दूसरा ही है मर्म ये है की जिसके ग्रोदय में परमात्मा के आनंद की अनुभूत होती परमात्मा प्रगट होता है तो उसको एक प्रकार से आनंद की समाज में पहुंच जाता है और उस समय वो देश और काल के अतीत हो जाता है तो देश और काल के अतीत की जो अवस्था है उसको तुलसी राशि कैसे सूचित करें और भक्ति शासन में सूचित करें और एक की बात हो तो कह भी है देश काल के अतीत हो जाता है योगियों की बात हो तो अभी योगी लोग भी बोलते है लेकिन भक्त लोग नहीं बोल सकते हैं तो उनको यही तरीका बताने का है ऐसे करके होता है की एक जो है महीने भर का ऐसे भी और महीने भर का दिन हो गया तो अभी लोग जान नहीं पाए की कितनी देर है ये हीने भर का इतना बड़ा हो गया है और प्रसन्नता काल दूसरा होता है और दुख का काल दूसरा होता है दुख का काल जो है वो एक घंटा एक वर्ष के बराबर होता है और जिसका जो का काल जो है एक वर्ष का काल एक दिन के बराबर होता है एक घंटे के बराबर होता है। एक काल की गणना सुख दुख के अनुसार काल की गणना दूसरी है घड़ी के अनुसार नहीं होगा घड़ी अपनी चलती रहती करती रहो लेकिन ये हर्ष विशाद की अवस्था जो है उसका काल दूसरा ही है। कारण नामिया स्त्री देश नदी सत्य नदी हम पर अंतरात्मा शुभवे सामाजो सुर नीराम जय राम जय जय राम जय ja <laughs> me